महाभारत शांति पर्व विंशोध्याय मुनिवर देवस्थान का राजा युधिष्ठिर को यज्ञ अनुष्ठान के लिए प्रेरित करना अवनीतरम वाक्यमच युधिठिर वै सम्पान जी कहते राजन युधिष्ठिर की यह बात समाप्त होने पर प्रवचन कुशल महातपस्वी देवस्थान ने युक्ति युक्त, युक्त वाणी में राजा युधिष्ठिर से कहा युधिष्ठिशे कह दवाच यदच फागुनो न जाय सिद्धना अद्ध देवस्थान बोले राजन अर्जुन ने जो यह बात कही है कि धन से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है इसके विषय में मैं भी तुमसे कुछ कहूंगा तुम एकाग्र चित होकर सुनो अजात कृष्णा तेव जता पर अजात शत्रो तुमने धर्म के अनुसार यह सारी पृथ्वी जीती है इसे जीतकर कर व्यर्थ ही त्याग देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है चतुष्पतिश्रेणी ब्रह्मण्य प्रतिष्ठिता महा पार्थिव महाबाहू भोपाल ब्रह्मचरी गार्जस्थ्यथ और संयास ये चारों आश्रम ब्रह्म को प्राप्त कराने की चार सीढ़ियाँ हैं जो वेद में ही प्रतिष्ठित हैं इन्हें क्रमशः यथोचित रूप से पार करो तस्मा पार्थ महायज्ञ यशस्व बहु स्वाध्याय यज्ञा ज्ञानी यज्ञस्था परे नंदन अतः तुम बहुत सी दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करो यज्ञ और ज्ञान यज्ञ तो ऋषि लोग किया करते हैं कर्मनिष्ठाच बुद्धिथ तपोनिष्ठा च पार्थिव कौंते वचन श्रूयते य राजन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ऋषियों में कुछ लोग कर्मनिष्ठ और तपोनिष्ठ भी होते हैं उनकी नंदन वैखानस महात्माओं का वचन इस प्रकार सुनने में आता है इहे भूयान दोषो ही वर्धेत जो धन के लिए विशेष चेष्टा करता है वह वैसी चेष्टा न करे यही सबसे अच्छा है क्योंकि जो उस धन की उपासना करने लगता है उसके महान दोष की वृद्धि होती है कृष्ठाच द्रव्य संहारम करते धन कारणात धनेूण हत्या बुद्ध्य लोग धन के लिए बड़े कट्ट से नाना प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करते हैं परंतु धन के लिए प्यासा हुआ मनुष्य अज्ञानवश वश भ्रूण हत्या जैसे पाप का भागी हो जाता है इस बात को वह नहीं समझता अनर् यदाते नदातेमोकर बहुत मनुष्य अनाधिकारी को धन दे देता है और योग्य अधिकारी को नहीं देता योग्य अयोग्य पात्र की पहचान न होने से भ्रूण हत्या के समान दोष लगता है अतः दान धर्म भी ही है यज्ञा सृष्टा धना धात्र यज्ञ दिष्ट तस्मा सर्व यज्ञ एवपयोज्य धनं तथो नए काम ब्रह्म ने यज्ञ के लिए ही धन की सृष्टि की है तथा यज्ञ के उद्देश्य से ही उसकी रक्षा करने वाले पुरुष को उत्पन्न किया है इसलिए यज्ञ में ही संपूर्ण धन का उपयोग कर देना चाहिए फिर शीघ्र ही उस यज्ञ से ही यजमान के संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि हो जाती है यज्ञ रत्न विधे सर्वानभ्युजा भूरी तेजा तेने तम प्राप्य बिभ्राजते सौ तस्माोपयोज्य महातेजस्वी इंद्र धनरत्नों से संपन्न नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष का यजन करके संपूर्ण देवताओं से अधिक उत्कर्षशाली हो गए इसलिए इंद्र का पद पाकर वे स्वर्ग लोक में प्रकाशित हो रहे हैं अतः यज्ञ में ही संपूर्ण धन का उपयोग करना चाहिए महादेव सर्वयज्ञ महात्मा हुआत्मान देवदेवो बभूव विश्वान्वात्या विराजते द्वितीमान कृत्यवासाह गजास के चर्म को वस्त्र की भांति धारण करने वाले महात्मा महादेव जी सर्वस्व समर्पण रूप यज्ञ में अपने आप को होम कर देवताओं के भी देवता हो गए वे अपने उत्तम कृत्य से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके तेजस्वी रूप से प्रकाशित हो रहे हैं आवीक्षित पार्थिव सन्विस्ट यबीक्षित के पुत्र सुप्रसिद्ध महाराज मरुत ने अपने समृद्धि के द्वारा देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया था उनके यज्ञ में लक्ष्मी देवी स्वयं ही पधारी थी उस यज्ञ के उपयोग में आए हुए सारे पात्र सोने के बने हुए थे हरिश्चंद्र यज्ञे पार्थिव तस्मा राजा राजाधिराज हरिश्चंद्र का नाम तुमने सुना होगा जिन्होंने मनुष्य होकर भी अपने धन संपत्ति के द्वारा इंद्र को भी परास्त कर दिया था वे भी अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके पुण्य के भागी एवं शोक शून्य हो गए थे अतः यज्ञ में ही सारा धन लगा देना चाहिए महाभारती शांति परमड़ी राजधर्मानुशासन परमड़ी देवस्थान वाक्य विंशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में देवस्थान देवस्थानवाक्य विषय अध्याय पूरा हुआ